अध्याय तेरा प्रभु येशु की भविष्यवाणी जब प्रभु यशु परमात्मा के मंदिर से निकल ही रहे थे तब उनके शिष्यों में से एक ने उनसे कहा गुरुजी देखिए कैसे सुंदर पत्थरों से ये विशाल भवन बने हैं प्रभु यशु ने उनसे कहा यह विशाल भवन जो तुम देख रहे हो वह समय आएगा जब इन भवनों का एक भी पत्थर अपने स्थान पर नहीं बचेगा हर एक पत्थर को नीचे ढा दिया जाएगा जब प्रभु यीशु मंदिर के सामने जैतून पहाड़ी पर बैठे हुए थे तब पत्रस याकोब योहन और अंद्रियास ने एकांत में उनसे पूछा हमें बताइए कि ये घटनाएं कब होंगी और इन घटनाओं के लक्षण क्या होंगे प्रभु यीशु ने कहा सावधान रहना कि कोई तुम्हें धोखे में ना डाले कई लोग आएंगे और दावा करेंगे कि वे ही मुक्तिदाता हैं और बहुत से लोगों को धोखे में डालेंगे जब तुम युद्ध की आवाजें और युद्ध के समाचार सुनोगे तो उस समय घबराना मत क्योंकि यह होना जरूरी है किंतु इसे ही इस संसार का अंत मत समझ लेना देश देश के विरुद्ध और साम्राज्य साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध करेंगे अलग अलग जगहों में भूकंप पाएंगे और अकाल पड़ेंगे ये सभी परेशानियां तो प्रसव पीड़ा के समान शुरुआत मात्र होगी सावधान रहो लोग तुम्हें गिरफ्तार करवाकर कर अदालतों में पेश करेंगे और सत्संग भवनों में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे मेरे कारण तुम शासकों और राजाओं के सामने न्याय के लिए खड़े किए जाओगे और तुम उन्हें बताओगे कि मैं ही मुक्ति दाता हूं परंतु पहले दुनिया के हर समाज के लोगों को मेरे बारे में शुभ संदेश का सुनाया जाना जरूरी है जब वे तुम्हें गिरफ्तार करके अदालत में ले जाएं, तब पहले से ही चिंता ना करना कि तुम जज के सामने क्या कहोगे उस समय जो कुछ परमात्मा तुम्हें बोलने को कहें, वही बोलना क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं ंतु परमात्मा की पवित्र आत्मा होगी भाई भाई को और पिता पुत्र को मृत्यु के लिए सौंप देगा संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी मेरे नाम के कारण सब तुमसे नफरत करेंगे परंतु जो व्यक्ति अपनी अंतिम सांस तक आस्था से नहीं डगमगाएगा वह परमात्मा से मुक्ति का वरदान पाएगा महासंकट की चेतावनी प्रभु यीशु ने कहा किसी दिन तुम देखोगे कि वह गहनौनी चीज उस स्थान पर है जहां उसे नहीं होना चाहिए लेखक मरकुश यहां लिखता है कि हर कोई जो इसे पढ़ता है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए प्रभु यीशु ने आगे कहा तो जो यहूदिया प्रदेश में रहते हो पहाड़ों पर भाग जाए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 देखो मुक्तिदाता यहां है या देखो वह वहां है तो इस बात पर विश्वास ना करना क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे लोग जो अपने आप को परमात्मा के प्रवक्ता कहेंगे अचानक पैदा हो जाएंगे वे अद्भुत निशानिया और चमत्कार दिखाएंगे जिससे ये परमात्मा के चुने हुए लोगों को भी धोखे में डालने की कोशिश करेंगे मैंने पहले ही तुम्हें सब कुछ बता दिया है इसलिए सावधान रहना तेजस्वी मानव पुत्र का बादलों पर सवार होकर आना प्रभु यशु ने आगे कहा उन दिनों की परेशानियों के बाद ही सूरज में अंधेरा छा जाएगा और चांद भी रोशनी नहीं देगा आकाश से तारे गिरेंगे और स्वर्ग की शक्तियां हिल जाएंगी तब सभी तेजस्वी मानव पुत्र को बड़ी शक्ति और तेज के साथ बादलों पर आता हुआ देखेंगे और तेजस्वी मानव पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेंगे कि वे उनके चुने हुए भक्तों को सारी दुनिया से इकट्ठा करें धरती और आकाश के कोने कोने से अंजीर के पेड़ से ये सीखो जो ही उसकी शाखाएं कोमल होती हैं और उसमें पत्ते निकलने लगते हैं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 परंतु उस दिन और उस घड़ी के बारे में जब ये सब होगा पिता परमात्मा के अलावा और कोई नहीं जानता ना उनके स्वर्गदूत ना उनका पुत्र सावधान और सतर्क रहो क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि वह समय कब आएगा इस बात को इस प्रकार समझो कोई मनुष्य विदेश जाते समय अपने घर की जिम्मेदारी अपने नौकरों के हाथ में सौंप दे वह हर एक नौकर को उसका काम समझा कर चौकीदार को आज्ञा दे जाए कि वह जागता रहे इसलिए तुम सब भी सतर्क रहो क्योंकि पता नहीं कि घर का मालिक कब वापस आ जाए शायद शाम के समय आधी रात को या सुबह सुबह या यह भी हो सकता है कि वह सूरज निकलने के बाद आए ऐसा ना हो कि वह अचानक आ जाए और तुम्हें सोता हुआ पाए जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं जागते रहो